नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से विस्लर्स जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन उनका आज, आज आप सुन पाएंगे और काफी समय से हम लोग इंडियन विस्लर एसोसिएशन के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनके सारे कलाकार जो है इस मंच पे आते जाते रहते हैं तो आज हमारे साथ तीन और विशेष कलाकार हैं

जो अपनी विस्लिंग की वजह से एक अलग पहचान बनाते हैं तो आइए उनसे मैं रूबरू कराता हूँ आप सभी को और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अरुण संपत जी का स्वागत है बहुत बहुत दिल से अरुण जी कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक हूँ जी जी इसके साथ ये हमारे रोहिणी कुमार चौधरी सर हैं जिनका स्वागत है आज के इस मंच पर इसके साथ आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ हैं

का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो हम लोग एक एक राउंड जो है विशेष इनसे बातें भी करेंगे और इनका परफॉर्मेंस भी सुनेंगे जैसे कि हम लोग हमेशा करते आए हैं और आ, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी चीज़ें आप तक पहुंच जाएं और लक्ष्मी अयर जी ने मैसेज करके याद किया आप जी भी याद कर रहे हैं राजेश जी भी हमें देख रहे हैं उन सभी को जिन लोगों ने

इस सारे मंच को आयोजन करने में अपना बैक स्टेज पे काम करते हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। कहते हैं साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है कहते हैं कि एक किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिठा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है तो आइए

ईश्वर ने जो लिखा है उसके साथ में हम भी कुछ गढ़ सकते हैं तो आज आप वो चीजें देखेंगे हमारे साथ तीन कलाकार जुड़े हुए हैं से बातें करेंगे और उनका परफॉर्मेंस सुनेंगे तो आइए अलोक संपत जी से जोड़ना चाहूँगा अलोक जी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर और मैं चाहूंगा कि अपने परिवार के बारे में बताइए और आप इस वक्त कहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं नमस्कार सभी सुनने वालों को और देखने वालों को

सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इंडियन विस्लर्स एसोसिएशन का और रेडियो मधुबन का जिनके अवसर से मुझे आज ये आप सब से बात करने का और थोड़ा मेरा विजलिंग भी सुनाने का मौका मिल रहा है जी आ, जी सो परिवार के हिसाब से आ, हमारे घर में आ, मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन है वो कतार में रहती है और इधर में अमेरिका में रहता हूँ

और बीवी और दो तो बेटियां हैं हम एक कॉर्निंग एक छोटा सा शहर है न्यूयॉर्क में वहाँ रहते हैं तीन साल से वहाँ रह रहे हैं अच्छा अच्छा बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि एक परफॉर्मेंस ज़रूर सुनाइए बिल्कुल

वाह wow.

क्या बात है

अरुण जी बहुत-बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया और हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी रोहिनी कुमारी स्वागत है, आप कुमार आप? कुमार कुमार कुमार है। <laughs> या, आपको नमस्कार करता हूँ नमस्कार नमस्कार कैसे आप नमस्कार आ, मैं फाइन

जी जी अभी किधर है आप कहाँ से जुड़े हमारे साथ मैं मैं टाउन टाउन असम में हूँ अच्छा। और मैं रिटायर्ड रिटायर्ड आदमी हूँ 2015 में मैं रिटायर किया है और अभी घर में हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो परिवार में कौन कौन है आपके साथ में अभी मेरा परिवार में मेरा वाइफ है और दो लोकिया है

अच्छा अच्छा किया है। अच्छा ये जो आ, विस्लिंग करने का कब से आपने शुरू किया क्या बचपन से आदत थी या कैसे मैं बचपन से ही किया था अच्छा अच्छा फादर फादर माय ए फ्रॉम हिम आई आर्ट ऑफ वेरी वेरी गुड गुड सो सुनाइए एक बढ़िया सा ओके मोस्ट सागत

बहुत बढ़िया थैंक यू यू वाज वेरी नाइस ब्यूटीफुली हैव दिस सॉन्ग सो वी विल गेट अगेन नेक्स्ट शर्मा जी स्वागत है आपका कैसे है आप धन्यवाद रमेश जी yeah. मैं बहुत अच्छा हूँ <clears throat> और मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए जरूर मैं यमुनानगर के हरियाणा के एक, एक शहर यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ

और मेरे परिवार में माता पिता एक मेरी बहन मेरी बीवी एंड मेरी दो बेटियां हैं तो मेरे पेरेंट्स मां मेरे माता पिता जो है वो हरियाणा में रहते हैं नगर में और मैं अभी अपने an, I, I, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ एक और अपने काम की वजह से मैं रेडिंग यूके में रहता हूँ अभी और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका मधुबन का और आई का स्पेशली

ये ऐसा ऐसा मंच मंच प्रदान करने के लिए तो तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं बट तो मिलना मुश्किल भी होता है और तो अच्छी है और अच्छी सही सही बात सही बात तो अलोक शर्मा जी मैं चाहूंगा कि आप भी अपना परफॉर्मेंस सुनाइए और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होते हुए काश के दिल ने काश खुदा ने दिल को शीशे का बनाया होता <laughs>

तोड़ने वाले के हाथों में भी हुआ करता था। <laughs> आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जी। जी स्वागत है आपका आपका और तो मैं तो मैं आपको लता मंगेशकर से सीधा कुमार सानू के साथ ले चलता प्रेजेंट कर रहा हूँ का बहुत ही मशहूर एल्बम आशिकी का एक गाना अच्छा। कुमार गा, अनुर स्वागत स्वागत

<laughs> मजा आ गया मजा आ गया <laughs> शुक्रिया रमेश जी जी जी, जी।, जी।, जी। अलग जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए आइए वापस एक क्राउन करते हैं हम लोग और मैं चाहूंगा की छोटी छोटी स्टोरीज जो है आपके कुछ परफॉर्मेंस के भी हम लोग अभी सुनना चाहेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं अरुण संपत जी से जोड़ना चाहूँगा अरुण जी वापस एक बार आपका स्वागत है

और मैं चाहूंगा कि आप अःलिंग का कुछ घर घर या फिर आप परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर की कुछ बातें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को मिला के कुछ चीजें बताइए कई बार जो है हम लोग सिटी बजाते हैं तो घर में या पड़ोस वाले को अच्छा नहीं लगता

और कई बार अच्छा भी लगता है बहुत लोगों को जो हमारे हम दर्द होते हैं या फिर कई ऐसे स्टेज पे गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है अभी हम लोग पूरे विधिवत प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबको अच्छा लग रहा है सभी को आनंद आ रहा है और कुछ लोग जुड़ना भी चाहते हैं हमारे शो में आना भी चाहते हैं आपके साथ जुड़ना था तो दोनों चीजें बताइए जो आपको खुशी भी प्रदान कर रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा सा दर्द भी दे रहे हैं

Uh, बिल्कुल uh, जहाँ तक uh, सीटी का सवाल है वो सिलसिला हाई स्कूल से शुरू हुआ मेरा मेरे लिए हुँ, हुँ, हुँ. Uh, पहले सिर्फ हवा निकलता था यू नो तो, you know. सीटी टी बचाना नहीं आता था मुझे धीरे uh, धीरे uh, सीख के uh, थोड़ा एक लाइन दो लाइन करके प्रैक्टिस करके करके एस, मैंने उस कला को बढ़ाया uh, जहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस का सवाल है

घर हाँ, में आ, तो क्यों सीटी बजाते हमेशा? क्यों सीटी सीटी सीटी सीटी बजाते बजाते हमेशा ऐसा कहते हैं लेकिन अब नहीं। अब नहीं शायद देख रहे होंगे होंगे अभी बजाओ, सीटी बजाओ। अभी बोलते बजाओ सीटी बजाओ बजाओ <laughs> एक बार ये हुआ कि जब मैं सीटी बजाता था आ, कभी माइक नहीं यूज किया मैंने तो अच्छा अच्छा आ,

एक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का एक रिहर्सल हो रहा था कोई टैलेंट शो का उसका नाम था हमसे बढ़कर गांग तो मैं बेंगलोर बेंगलुर से हूँ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया तो मैं गया ऑडिशन के लिए और सेलेक्ट हो गया और मुंबई गया वहाँ पहली बार स्टेज पर मैंने माइक पकड़ के विसलिंग करना शुरू किया तो मुझे नहीं। पता नहीं था ऐसा नहीं रखने का

माइक को जब बजाते हैं क्योंकि हवा बिल्कुल अंदर जाती है ना स्टेज पर ऐसा हुआ क्यों तो शो uh, था सेकंड uh, प्राइज मिला मुझे लेकिन uh, उससे ज्यादा कुछ uh, कर सकता था मैं अगर मुझे पता होता तो माइक, हुँ, हुँ, हुँ, माइक कैसे माइक टेक्निकली कैसे पकड़ा जाता है yeah. <laughs>

कई बार होता है कि छोटी चीज़ें होती हैं और हम लोग उन चीज़ों को नहीं समझने के कारण या इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण भी कुछ चीज़ें हमारे से खो जाता है और इस मनोरंजन की दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें होती है। सभी हैं सभी एक्टर्स हैं भगवान के घर में हम सभी एक्टर्स हैं लेकिन वही वो स्किल्स जो है हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए तो वाहिए सिटी सभी okay. को बजाने आता है लेकिन जब वो डेवलप कर लेगा आपकी तरह अब आप गुनगुनाते हैं तो लोगों को लगता है कि बजाते रहे

और अगर मैं बजाना शुरू करना बंद कर यार तपस्या की बात है, की बात है, तो बात तो बहुत ही अच्छी आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने फील्ड के बारे में बताइए जहां पर आप काम करते हैं वहाँ लोगों को पहले कैसे लग रहा था अभी कैसे लग रहा है अच्छा जैसे मैं पहले बता रहा था हम एक छोटा सा शहर

कॉर्निंग करके न्यूयॉर्क में रहते हैं इधर एक कंपनी है कंपनी का नाम भी कॉर्निंग है वो एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपने नाम शायद सुना नहीं होगा लेकिन आ, उनका प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर है गोरिल्ला ग्लास जिन्हें आप स्मार्टफोन्स पर ग्लासेस है ना वो कॉर्निंग से कॉर्निंग से आते लैपटॉप स्क्रीन टी वी

आ, लेकिन स्मार्टफोन्स का बिजनेस बहुत बड़ा है अकॉर्डिंग में वहाँ मैं आईटी मैनेजर के सिलसिले में काम कर रहा हूँ इधर तीन साल से सो मेरा एक टीम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं डेटा एनालिसिस करते हैं तो ऐसा आ, तीन साल से हो रहा है तो चलिए अरुण जी एक और परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है अच्छा आपका तालीम के साथ <laughs>

हम्म mm. हम्म mm.

अरुण जी रॉकिंग मजा आ गया बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर बहुत बढ़िया शुक्रिया तो आइए एक और कलाकार से जोड़ना चाहूंगा मैं रोहिणी कुमार यस हाउ आर यू नो यार या रोहिणी कुमार जी मैं चाहूंगा कि आप अपने जहाँ रहते हैं उस एरिया के बारे में कुछ बातें बताइए वहाँ के लोग किस तरह से हैं फेस्टिवल किस तरह से मनाते हैं तो

Ah. This is a very small town in ah. Assam, and people are mostly cultivators, and ach, ach. they used to cultivate paddy, this rice, etc. And mm -hmm. they are they are interested in uh, folk culture. वो जो गाना गाते हैं and and Assam also mm. uh, this bihu is famous in Assam. अच्छा अच्छा

यहाँ का बंगाई का और लोको है हैीतोगी फोक सॉन्ग हाँ, अच्छा गीत एक बार सुनाइए <laughs> ना जायो ना जाओ ना जायो सोहिरे ही रे ना जमुना जो ऐसा है हमारा इधर में वो स्ट्रिंग्स है और हाँ. स्ट्रिंग्स चलता है

अच्छा हमारे महाराष्ट्र में वो लोकगीत लावनी वगैरह होता है इस तरफ अच्छा अच्छा <laughs> रोहिणी कुमार मैं चाहूंगा कि एक और परफॉर्मेंस आप सुना ओके परफॉर्मेंस ओके, ओके। या, आप रहे हैं रेडमोथ वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम बहुत ही मुलाकात है इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ विस्लर जुड़े रोहिनी कुमार को

री नाइस रोहिनीए आपको मंगल कामनाएं है करते हैं आइए आगे बढ़ते हुए आलोक शर्मा जी से फिर जुड़ते हैं आलोक जी मैं चाहूंगा जैसे आप अलग अलग आई टी सेक्टर में आप काम करते हैं और साथ में विसलिंग भी आपका जो है हॉबी है तो मैं चाहूंगा कुछ खट्टे मिट्टे अनुभव सुनाइए आपके भी <laughs> जरूर जरूर जी <जरूर>। <laughs> दरअसल मेरी विस्लिंग जैसे बाकी सब विस्लर्स की हुई है वैसे ही हुई है

मैंने अपने को हुए देखा था बचपन में में में तो से से थोड़ा शौक अच्छा लगा कि बनाने में, में। बट नहीं। नहीं। उतना से फॉलो नहीं करते थे इसलिए मेरे जी को पसंद नहीं था उसके अलावा मैं थोड़ा सौभाग्य सौभाग्यवश मुझे किसी ने ऐसा बोला नहीं कि मत बजाओ या अच्छा

या तो इसलिए शायद कि हमेशा गाने ही बजाए हैं वैसे नहीं बजाए तो ऐसा कुछ परिवार में नहीं मिला माहौल कि नहीं बजानी है या किसी ने डीमोटिवेट किया हो कि तो गलत है या कुछ है बट सिंगर बनने का शौक था बचपन से बट स्कूल में कॉलेज में बैंड में कॉम्पिटिशन्स में गाया करते थे फिर बाकी वर्ष गले में इन्फेक्शन हुआ तो आवाज़ थोड़ी बदल गई तो उसके बाद

गाने का तो पॉसिबल था नहीं तो हुँ, सोचा हुँ, विस्टिंग कोई थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं गानों की ट्यून में बजाना शुरू किया थोड़ा किया तो अच्छा लगा सबको कुछ मित्रों ने परिवार में लोगों ने काफी सराहना की अच्छा है तो कंटिन्यू करते गए फिर थैंक्स टू रिगवेद जिन्होंने आई की स्थापना की मेरे को बहुत लेट पता चला इस एसोसिएशन के बारे में

बट मेरी बहन है मुंबई में रहती है है वो भी करती तो यहाँ तो तो पहले मुझे लगता था की सिर्फ मैं अच्छी विस्लिंग करता हूँ मुझे कोई मिला ही नहीं आज तक कभी

ज्वाइन होने के बाद पता चला कि एक एक वा कमाल <laughs> तो जी, जी, जी। आगे बढ़ते हुए खूबसूरत संगीत और आप भी सुनाइए उसके बाद हम, हम एक मेहमान मुंबई से जुड़ना चाहते है आप सभी के लिए शुभ भावना देकर वो भी एक कुछ सुनाएंगे तो मैं अगला एक गाना पेश करता हूँ

अरिजीत सिंह का बहुत सुंदर hmm. गाना है सुनोना संगिस्तान मूवी है स्वागत हम्म

<laughs> लोग जी मजा आ गया सभी लोग आप कर रहे हैं और कभी आप फुर्सत में बैठ के शो को वापस देखना और अपनी तारीफों के मालाओं को जरूर देख लेना एक बार थैंक्स <laughs> <you, you> <laughs> टू और हमारे साथ विशेष मुंबई से जयश्री जुड़ गए हैं जयश्री बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्ते अच्छे हूँ कैसा

बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा था इतना अच्छा अच्छा <laughs> बहुत अच्छा बजा रहे। तीनों ही <laughs> तारीफ जी जी। गुन है अगर दिल हुआ हाँ। है तो सुंदर मत रखिए <laughs> विदाउट म्यूजिक कर रही हूँ

रात है या बारत फोलो की रात बात फोन की रात है या बारत फोन

जय श्री जी बहुत ही अच्छा लगा आप आए हमारे खास मेहमानों के लिए आपने थैंक यू तो मच बहुत, बहुत आगे आगे तीन सुना सके तो शुरू करते हैं एक बात कहना चाहता हूँ इस गाने के बारे में जो अभी जयश्री जी ने गा रही थी वो खयाम साहब का

कंपोजिशन था जब रिहर्सल हो रहा था और अच्छा, रिकॉर्डिंग एक्चुअली हो रहा था लता लताजी तलत आ, अजीज ने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहे थे थे तो आ, में खयाम जी जी और हो हो हो गया गया गया एक टेक हो गया, बहुत बहुत टेक हो गया। हुँ, लता हुँ. जी, तलत अजीज साहब को कह रहे थे कि अब वो आएंगे अब कहेंगे लताजी बहुत खूब बस एक और टेक

एक एक एक और और और से सो के गए जी जी बहुत कुँ, बहुत कुँ, बस छोटा पीस शुरू करें फिर हम लोग मेरे ख्याल टाइम है हमारे पास ओके सेवेंटीज का दौर खत्म हुआ अब नाइन्टीज हाँ। के और चलते हैं आम, ये है हम आपके है कौन एसपीबी पी सर का जो

अचानक दो दो महीने पहले गुजर गए सो ये बालू सर के लिए एक काम ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से नमस्कार आप पर बातें बुला खाते हैं आलोक शर्मा अरुण चंपक जी रोहिंग कुमार हमारे साथ

हेलो जी थैंक यू सो मच अब रोहिणी कुमार स्वागत है आपका आप भी एक छोटा पेस्ट जरूर सुनाइए या का एक गाना गाना सुनिए जरूर जरूर किया ओके स्वागत स्वागत चाहत हुई किसी से तो फिर हो इंत चाहत

very nice <laughs> uh, i would like to thank you for giving me the platform and i also thank iwa <laughs> yeah for giving me the opportunity to represent the uh, organization <laughs> thank you thank you so much yeah next alok sharma ji fir se ek baar swagat hai aapka kaise hain aap bahut se bahut acche hain ramesh ji i would match on that ki aap bhi ek chota piece zarur bana dijiye jyada samay na lete hue

मैं आपको साजन मूवीज बहुत सुंदर गीत सुनाता मेरा दिल भी कितना पागल है। <laughs> बहुत बढ़िया कुछ खास जानना है तो प्यार करके देखो अपनी आंखों में उतर के देखो <laughs> <laughs>

क्या बात हम्म

बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आलोक जी बहुत सुंदर गीत आपने रिप्रेजेंट किया और इसके साथ हमारे दो कलाकार तरंग के हमारे साथ जुड़ है जय श्री जी को हमने सुना अब राय में चाहूंगा छोटा सा पीस हमारे तीनों कलाकार जो विस्लर्स है उनको आपने पूरा सुना मुझे लगता है आलोक शर्मा जी को रोहिणी कुमार चौधरी को और अरुण संपत जी को तो उनके स्वागत में एक छोटा पीस जरूर गुनगुनाइए उनके लिए जी जी

तो पहले तो मेरा सभी गुणिजनों को प्रणाम तो आइए आप लोगों के बीच एक छोटा सा पीस रखता हूं सांवरे तोरे बिन जिया ना जी जी स्वागत

स रे सरे तुर बिन जिया ना जलु तेरे प्यार

करूं इंतजार इंतजारुदरा किसी से कहा जय ना नो रे बिना

je ya ja a ya ya ya

थैंक यू बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस हमारे तीनों विस्लर्स को सुने हमने और दो हमारे तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के विनर

को हमने बुलाया ताकि वो भी भी आपसे कुछ सीख सके सके और समझ सके कि ऐसा भी होता है है गाते रहते हैं लेकिन सिटी में गाना ये यूनिक कला है। टैलेंट है ये एक व्यक्ति का तो वो हमने इन हमारे तीनों जो आलोक शर्मा रोहिणी कुमार जी और अरुण संपत जी से हमने देखा सीखा और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ यूनिक हटके करते हैं तो ये एक अलग चीज है जो हम यहाँ पर इस मंच पे एक

मल्टी कलर्स को हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है तो आइए राजेश जी एंड उनकी पूरी टीम और अपर्णा जी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा इन लोगों को चुन चुन के हमारे पास भेजते हैं और वो लोग यहाँ पर आके मंच पे अपना प्रदर्शन देते हैं तो आइए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आलाप विक्रांत जी आप करते रहिए और अरुण जी कोई डिवोशनल सॉन्ग जिनको आता है थोड़ा सा ऊपर करेंगे हाथ या थोड़ा सा वो वाला <laughs> कोई डिवोशनल सॉन्ग

करेंगे तो मुझे पता चलेगा <laughs> एक छोटा पीस मिक्स करते हैं यस yes, अरुण जी जी विक्रांत आपको थोड़ा आलाप उसमें डालना है ओके okay, स्टार्ट <laughs> जी <laughs>

जी जी थैंक यू थोड़ा सा थोड़ा सा सा आपका वॉल्यूम ज्यादा मेरे ख्याल से कम लग रहा था अभी अच्छा और जाते, -जाते जानना चाहता हूँ आई डब्ल्यू ए और रेडियो मधुबन दोनों को क्यूँकी ऐसे मंच पर हमें लाकर हमें ऐसा अपरचुनिटी देना आ, हमारे लिए ये बड़ी बात है

So, इसलिए मैं दोनों को फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूं थैंक हूँ अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कोट करे आपको कैसे लग रहा है और समाज को आप क्या बताना चाहते हैं आज के समय में मैं भी यही कहना चाहूंगा धन्यवाद आई को रेडियो मधुबन को तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए बाकी गुनगुनाते रहे खुश रहे साफ सफाई रखे स्वस्थ रहे <laughs>

बाद बड़िया, बाद बाद बड़िया। कुमार जी। ढ़िया रोहिनी कुमारीसलिंगेरीज बॉयज प्रिवियसली इट वेक्टिस इन भिलेज सो इट इज नाउ ऑलमोस्ट स्टॉप बाय द भिलेज बॉयज सो इट्सुड बी प्रेक्टिस अगेन एंड आई उड लाइक टू थैंक रेडियो मधुबन एज वेल एज द आई डब्ल्यू ए फॉर गिविंग मी दिस ऑपरचुनिटी

to participate in this so thank, <laughs> thank you thank you aap dono ko bahut bahut shubhkamnaye mangal kamnaye aap sabhi ko arun ji alok ji and rohini ji aapko bahut bahut shubhkamnaye mangal kamnaye isi tarah aap apni uniqueness ko banake rakhiye apna jo whistling talent hai usko badhate rahiye aur alag alag mancho pe aap present karte rahiye aur yahan radio madman mein hamesha aapka swagat hai jab chahe aap aa sakte hain aapka apna hai

और इसके साथ जयश्री शाहू एंड विक्रांत राय बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को भी आप इसी तरह अपना प्रेजेंटेशन देते रहें आशीर्वाद पाते रहें आप सुनाए हैं फिर से एक बार राजेश जी एंड आई डब्ल्यू ए का टीम को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं अच्छी तरह से वो अपने सभी लोगों को जिनके अंदर ये सीटी बजाने का टैलेंट है उनके अंदर उन्हें गाइड करते हैं उन्हें प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ाते हैं

तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग कलाकार को सिर्फ तालियां चाहिए और उनकी महिमा थोड़ा कोई कर दे बहुत अच्छा तो बस उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है और वो पूरी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वो टैलेंट को तो ये चीजें आप कर रहे हैं आप सभी को साधुवाद बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है मुलाकातें

बाते मुलाका हो बाते मुलाकाते बातें मुलाकाते